नमस्कार आप सुन रहे है और बात ही अच्छा लगता है जब हम लोग सलामी जिंदगी कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज संडे है एक बच्चों का है और सलामी जिंदगी कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं अभी और आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सीनियर सिटीजन सुभाष सदास्यू सोनवानी हमारे साथ है जो सिक्सटी प्लस में है और अभी भी यंग एक्टिव है और अपनी जो भी काम है वो खुद अपना खुद करते हैं बहुत अच्छी अच्छी तरह से अपने आप को मेनटेन कर रहे हैं तो चलिए उन्हीं से बात करेंगे उनके बारे में जानेंगे तो आप सभी की तरफ से सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में सुभाष सदास्यू सोनो ने इनका बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी में आपका भी बहुत बहुत थैंक रमिगी रेडियो मधुबन में हमको बोलने का चांस मिला और कार्यक्रम में हमको स्थान दिया इसीलिए मैं प्रॉपर आरजे रमेश भाई और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत शुक्रिया आभार मानता हूँ जी सुभाष जी बात बस स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने में क्योंकि आप फोन से भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं मैसेज भी करते हैं रेडियो पर और काफ़ी प्रोग्राम जो है आप रेडियो मधुबन के सुनते रहते हैं रिप्लाई करते रहते हैं तो आइए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए आपका बॉन एंड बॉटअप कहाँ से और आपके परिवार में कौन कौन है उसके बारे में बताइए मेरा जन्म महाराष्ट्र दुलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ और सभी मेरी कॉलेज तक की बीए बीएड तक की पढ़ाई बचपन से धुलिया में ही हुआ और फिर बाद में सर्विस आदिवासी जिला नंदुरबार में मैं सर्विस को ज्वाइंट हुआ और सर्विस में जॉइंट आदिवासी लोगों से मेरा पहले से ही प्यार था और मेरी इच्छा थी शहर से आदिवासी एरिया में जाकर सेवा करने का तो मुझे ऐसे एरिया में दिया गया कि जहां बिजली या विविध सुविधा नहीं थी मैं वहाँ जाकर सभी आदिवासी लोगों से प्यार से मिलजुल कर वो नौकरी मैंने स्वीकार किया और पंद्रह साल तक मैं आदिवासी एरिया में सेवा दिया हाँ मेरे परिवार में मेरे माता पिता और पांच भाइयों में मैं बड़ा हूँ और मेरे से दो बहनें हैं पांच भाई दो बहनें ये परिवार में हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप पांच भाइयों में से बड़े हैं और उनके साथ में दो बहनें भी हैं और परिवार में माता पिता और अभी माता पिता है नहीं अभी माता पिता यानी पिताजी का 2001 में देहांत हुआ और माताजी का 2006 में देहांत हुआ अच्छा सुभाष जी बहुत ही अच्छी बात हो रही है आपसे और जैसे कि आपने माता पिता के बारे में बताई दिया तो उनके बारे में बताइए माता पिता के बारे में वो कैसे थे और उनके साथ आपका क्या समन्वय था कुछ बातें जो उनके साथ के बीते हुए कुछ जीवन के कुछ पलों के बारे में कुछ खास अनुभव उनके साथ के हमें सुनाइए माता पिता के बारे में वो तो बहुत ही धार्मिक थे और बहुत कष्ट कर कर वो आगे बढ़े और पिताजी हम पांच भाई और दो बहने होने के कारण परिस्थिति साधारण नहीं थी क्योंकि पिताजी अकेले कमाते थे और हम सब पढ़ते थे पूरे पांचों भाई और दो बहने और मेरे ऊपर मैं बड़ा होने के कारण मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई तो मैं एसएससी पास होने के बाद में मैंने पार्ट टाइम जॉब लाइब्रियन ये हासिल किया और फिर तब यानी मुझे हजार रुपए मिलते थे और उसमें मैं बाकी भाइयों को भी मदद करके मेरे को भी ये करके हम धीरे धीरे कॉलेज में गए और फिर बाद में मैं बीए बीएड होने के बाद में फिर नौकरी को लगा तो बहने की शादी और बाकी दो भाइयों को भी नौकरी के लिए महीने परिश्रम करके उनको भी लगाया यानी जीवन देखा जाए तो बहुत ही कष्ट गया लेकिन पिताजी के जो संस्कार थे गांधीवादी संस्कार और पिताजी शरीर छोड़ने तक वो देहांत होने तक उन्होंने खादी के ही ड्रेस पहने और खादी के धोतर शर्ट टोपी वो पहनते थे गांधीवादी विचार के थे और बहुत ही सात्विकवादी थे तो उनके ही संस्कार हमारे ऊपर आए लेकिन कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि पिताजी को जो देखते थे, थे हम कि बहुत कष्ट करके उतना उनको अच्छा फल नहीं मिलता था पर तो भी वो लड़ते रहे तो मेरे में भी वो सहन करने की लड़ने की शक्ति बचपन से ही आ गई इसलिए आगे कई प्रॉब्लम आए पर मैं धीरे धीरे सहन शक्ति करतेगा सहन शक्ति के कारण वो प्रॉब्लम से लड़ते गए पिताजी जो थे वो पुराने जमाने के मैट्रिक थे और बाद में उन्होंने कोर्स करके वो डीएड कॉलेज को शिक्षक थे डीएड कॉलेज में और उन्होंने भी उनके जो छोटे दो भाई थे उनको उन्होंने खुद पढ़ाया और हम तब छोटे थे हम देखते थे अंकल को दोनों अंकल वो पिताजी ने उनको सब कुछ आगे बढ़ाया उनको भी सिखाया उनको भी नौकरी को लगाया और हमारे जो आते हैं यानी पिताजी के तीन भाई ने तो हमारे आजोबा आजी जाने के बाद में वो सब जवाबदारी पिताजी के ऊपर आया तो पिताजी ने इतने कम खर्चे में काट कसर करते करते तीनों जो उनके बहने थे यानी हमारे आते उनको आगे बढ़ाया और अच्छी घराने में उनकी शादी करके अभी वो सभी सुखहाली में है सुख शांति में है जब पिताजी के साथ आपका जो बचपन बीता है Uh, कुछ कहानियां या किस तरह से पिताजी आपकी परवरिश करते थे कैसे माताजी का प्यार मिलता था उसके बारे में कुछ उदाहरण हो कुछ बातें हो यादगार पल कभी कभी मेरा भी बचपन में कई चीज जो देखते थे, थे हम खाने पीने के या कपड़े लते के तो मेरा भी मुंह हो, हो जाता था कि मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए अच्छा खाना पीने के लिए मिलना चाहिए अच्छा स्कूल चाहिए पन वो पिताजी इतने नम्र से और अच्छी तरह से वो समझा के हमको खुश कर देते थे और कभी कभी हम जब गुस्से में आ जाते थे तो हमारे माताजी भी बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझा कर हमको खुश कर देते थे और फिर ये जो भी मुँह या बचपन में कभी कोई चीज़ें नहीं मिलते थे तो धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट करना सीख गए और आगे बढ़ते रहे <laughs> किस बात के लिए ज़्यादा झगड़ा होता था कौन सी चीज़ आप मांगते थे जो पिताजी या माताजी नहीं दे पाते थे तो मेरे साथ के कई स्टूडेंट जो थे क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में ही पिताजी ने मुझे प्रवेश करके दिया था तो वो जो नामांकित स्कूल था तब के ज़माने में दुल्हिया का शिवाजी स्कूल तो सब आमिर लोगों के बड़े बड़े बुद्धिजीवी वकील डॉक्टर्स उनके लड़के थे तो मैं देखता था कि वो अच्छे कपड़े रहते थे और बूट्स वगैरह शूज़ वगैरह पहन के आते थे टिफिन बॉक्स में हमेशा अच्छा अच्छा खाना रहता था और मेरे पास में तो कुछ नहीं था और जब तक मैं कॉलेज को गया तब तक तो मुझे शूज मिले ही नहीं बूट चप्पल पर ही मैंने कॉलेज तक का लाइफ किया और सूट पैन शर्ट भी मुझे नहीं मिला जब कॉलेज में गया तब पिताजी ने एक ड्रेस एक सूट पैन का और शर्ट का मुझे लेकर दिया था तो कभी कभी ऐसा लगता था पन वो माता पिता को देखकर और छोटे भाई और बहनों को देखकर मैं एडजस्टमेंट करते गया और सभी को संभाल के प्यार से आगे बढ़ता चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने अपनी बचपन की और पिताजी माताजी के साथ जो समन्वय आपका रहा उसके बारे में आपने बताया और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग बचपन की बातें फिर से याद करते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है और बचपन की जो छोटी छोटी नादानियाँ होती है किसी चीज़ के लिए हम रूट जाते हैं बात नहीं करते हैं खाना नहीं खाते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है लेकिन फिर कुछ समय के बाद बचपना ख़त्म हो जाता है हम लोग फिर से वापस एडजस्ट हो जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि कुछ चीज़ें जो है जो हमारे पिताजी या फिर माताजी जो है परिवार में अगर बहुत सारे लोग हैं तो उन सभी को पूरी तरह से सब चीज़ें देना असंभव हो जाता था उस ज़माने में तो वो चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर किया तो चलिए हम चाहेंगे कि आपके माता पिता को आपने याद किया है तो उनके लिए कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा गीत आप डेडीकेट करना चाहेंगे उन्हें पिताजी ने ये स्वातंत्र संग्राम में भी पिताजी ने जब वो जवान थे पिताजी हमको बोलते थे कि हम भी विनोबा भावे और महात्मा गांधी उनके जो शिष्य थे उनके साथ में वो भी उन्होंने भी काम किया था और वो फ्रीडम फाइटर के लिए भी कई लोगों ने उनको बोला पर वो बोले मुझे फ्रीडम फाइटर फाइटर का मुझे पेंशन लेना नहीं है मैंने देश के लिए किया तो वो जो संस्कार थे पिताजी के तो वो संस्कार हमको भी बचपन से होने के कारण पिताजी से प्यार तो मिला पर कई बार ऐसा मन को है लगता था कि देखो ये सत्यवादी है लेकिन इनको कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता था कि सत्यवादी न रहना चाहिए न वो पिताजी का मैंने देखा कि सत्य को हमेशा उन्होंने कभी भी सत्यवादी ही रहे और उनको उन्होंने कभी भी लाइफ में बुरे काम नहीं किए इतना ही क्या उनको देहांत तो होने तक आज तक पिताजी कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते थे और बाहर अगर उनको कुछ मिलता था तो वो हमारे लिए घर पर लेकर आते थे और उनको कोई भी व्यसन नहीं था सुपारी भी वो खाते नहीं थे और इतना ही नहीं कभी कभी वो घर के सिवा पानी भी कभी कभी बाहर का पीते नहीं थे आ, ऐसे विचार के थे वो तो उनके लिए मैं एक देश पर का उपकार का अगर गीत सुना दिया मेरे देश के धरती क्योंकि वो पिताजी को वो गाना बहुत फेवरेट था पिताजी कभी भी ऐसे अशांत स्थिति में या कभी कभी कुछ टेंशन में आ जाते थे तो वो गीत वो बहुत गाते थे मेरे देश के धरती और एक वो राज कपूर का वो काहे को बनाया तूने दुनिया मिट्टी के पुतले वो गाना भी उनका फेवरेट गाना था वो भी गाना वो गुनगुनाते थे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने पिताश्री को याद करते हुए उनके कुछ फेवरेट गाने जो हैं वो आपने याद कराए आशा करता उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी हैं खुश रहें है, ऐसी शुभकामना करते हुए चलिए सुभाष जी जो अभी सिक्सटी प्लस रनिंग में है वो अपने पिताश्री को याद करते हुए उनके लिए गाना डेडिकेट करना चाहते है मेरे देश की धरती आइये उपकार फिल्म का ये खूबसूरत नगमा सुभाष भाई के पिताश्री के लिए उनकी याद में उनको सुनाते हैं और आप सुनाए है रेड मोट वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 शियों के कमल मुस्काते हैं शियों के कमल मुस्काते हैं सुन के रहट की आवाजें सुन के बहट की आवाज़ें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे लगे शहनाई बजे आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे दुल्हन की तरह हर खेत सजे तो मेरे देश की धरती तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तो मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है अंगड़ाइया लेती है रो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है जीवन का सुख देती है इस धरती पे जिसने जन्म लिया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 नमस्कार सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है और सुभाष सदाशिव सोनो ने हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही उनके साथ में सिस्टी प्लस रनिंग में भी वो हेल्दी वेल्दी हैं और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं अपने जीवन के कुछ खास अनुभव जैसे कि माता पिता के साथ गुजारे हुए पलों के बारे में हमने सुना और कुछ कट्टी मिट्टी यादें जो है उन्होंने ताजा कराई तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि सुभाष जी आप अपने स्कूल की भी कुछ यादें या कॉलेज की कुछ खास यादें आपके पास हो तो उन्हें जरूर बताइए देखो मुझे रमेश जी आपने जो बचपन की यादें को याद किया तो मैं जब प्राइमरी स्कूल में था तो प्राइमरी स्कूल में बचपन से मुझे खेलने की ओशोक था और खेलने में मैं बचपन से एक्सपर्ट था पढ़ाई भी अच्छे करता था क्योंकि पिताजी का हमेशा मेरे तरफ़ ध्यान रहता था तो प्राइमरी जो टीचर थे कई कई ऐसे टीचर मिले मुझे कि जिनको भूलना मुश्किल है और हाई स्कूल में भी मैं अभी उनका नाम भी बताता हूँ श्रीयुत टीपी महाले और श्रीयुत के केजी पाटिल ये टीचर इन्होंने मुझे बचपन से ऐसे संस्कार घड़ाए कि जो मैं भूल नहीं पाता हूँ और वो मुझे हेल्प भी करते थे खाली एडवाइस ही नहीं देते थे क्योंकि कई कई लोग खाली एडवाइस देते थे लेकिन हेल्प नहीं करते थे तो वो बहुत बुरा लगता था तो वो टीचर हाई स्कूल के भी और प्राइमरी के टीचर भी कई टीचरों ने मुझे नोटबुक पेन या कभी कुछ अड़चन है तो घर पे बुलाते थे मैं उनके वहाँ जाकर खाना भी खाता था और स्काउट में भी मैं स्काउट में भी था स्काउट में भी कई जगह के मैंने ट्रिप वगैरह किया और स्टेट लेवल पर जब मैं कॉलेज में था तो क्रिकेट में मैं ओपनिंग को आता था और बॉलिंग भी करता था बैट्स बैटिंग भी करता था तो स्टेट लेवल तक मैं कॉलेज में जब था तब स्टेट लेवल तक मैं गया हूँ मुंबई पूना नासिक ये जो ग्रुप थे वहाँ भी हमने अच्छा कॉलेज का नाम आगे बढ़ाया और हाई स्कूल में भी कई गेम में हम पार्टिसिपेट होते थे और विशेष करके स्काउट के जो कैम्प होते थे बाहर साल में दो बार बाहर जंगल के एरिया में वहाँ भी मैं बहुत इंटरेस्ट से जो टीचर बताते थे, थे वो सभी एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट होता था तो बचपन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा गाया है पन भौतिक साधन मुझे न मिलने के कारण थोड़ा थोड़ा कभी मन खिन्न हो जाता था तो भी मैं धीरे धीरे ये माता पिता के अच्छे संस्कार और कई के मित्र भी मुझे अच्छे मिले उन्होंने भी बहुत प्यार दिया जैसे कई टीचर मिले मुझे प्राइमरी और हाई स्कूल के तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया इसीलिए मैं कई बार वो दुख को भूलते गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और मेरा जो एम था कि आगे बढ़ के मेरे जो छोटे छोटे भाई हैं और बहनें हैं उनको आगे बढ़ाने का मेरा जो उद्देश्य था वो मैंने सफल करके दिखाया और मेरे कई प्रॉब्लम मैंने दूर लक्ष्य किया और छोटे भाइयों और बहनों को आगे बढ़ाकर वो अभी भी अच्छे जगह पर पोस्टिंग पर है बहन भी अच्छे घराने में है उनको कुछ कम नहीं है भगवान की दया से और अभी भी वो भाई बहने कभी भी मुझे रिस्पेक्ट से ही मान देते रहे बुलाते हैं और दादा ही कहलाते जैसे पिताजी भी मुझे हमेशा कभी नाम से नहीं पुकारते थे मेरे माता पिता हमेशा दादा दादा यही एक टोपन नाव से और वही टोपन नाव आगे भाई और बहने मुझे दादा नाम से ही पुकारते हैं पर मैं खुश हूँ जिंदगी में मेरे जो एम थे वो एम मैंने पूरे किए लड़ता रहा बहुत प्रॉब्लम भी आया पर लड़ता रहा और अभी उसका फल मुझे मिल गया है सभी भाई बहनों की दुआ मिल गई है आशीर्वाद मिल गया है उनके रिलेटिव का आशीर्वाद मिल गया है और अभी मैं सुख और शांति में हूँ चलिए स्कूल लाइफ की कुछ खास बातें आपने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि जैसे कि स्कूल लाइफ पूरा करते हैं तो एजुकेशन के बाद हमारी एक चिंता हो जाती है कि कहाँ नौकरी करें कैसे करें और इसके बारे में हम लोग सोचना शुरू कर दें तो स्कूल या कॉलेज लाइफ में आप क्या बनना चाहते थे अपना एम क्या रखते थे क्या बनने की कोशिश करते थे देखो रमेश जी मेरे पिताजी भी टीचर ही थे और हमारे फैमिली में मेरे पिताजी टीचर मेरे अंकल टीचर आ, मेरे बहनोई टीचर मेरी बहन टीचर मेरे एक भाई जो छोटा है वो भी टीचर तो बचपन से टीचर यानी शिक्षक का जो जीवन होता है वो हार्ड होता है देखा जाए तो पैसा भी कम मिलता है लेकिन उनमें एडजस्टमेंट करने की शक्ति होती है उनके विचार अच्छे रहते हैं हाई सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग होता है और वही प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा तो मैंने भी ये मेरा बचपन से कि मैं भी पिताजी के जैसा टीचर ही बनूं और इसलिए पिताजी ने मैं पहले पिताजी ने परिस्थिति साधारण होने के कारण मैट्रिक पास होने के कारण पिताजी बोले आप डी कर लो दो साल का कोर्स और प्राइमरी टीचर बन जाओ लेकिन मैंने पिताजी को बोला मुझे कॉलेज में जाना है चार साल पूरा करना है बीएड भी करना है क्या है मैं जॉब ढूंढ लूँगा और जॉब ढूंढ ही लिया मैंने पार्ट टाइम लाइब्रेन का और उसके पैसे के ऊपर मेरा ही नहीं मैं छोटे भाई बहनों को भी पैसे देता था और कॉलेज पूरा किया बी भी पूरा किया और हाई स्कूल के टीचर की जो नौकरी मेरा बचपन से एम था वो मैंने साथ दिया चलिए सुभाष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका पूरा फैमिली जो है एजुकेशन फैमिली रहा है शिक्षकों की फैमिली रही है जिसकी वजह से आपने भी अपना लक्ष्य वही बनाया था और उसी चीज को आपने किया और किस तरह से आपने नौकरी की शुरुआत की कौन से स्कूल से आपकी शुरुआत हुई उसके बारे में प्राइमरी का नगर पालिके का स्कूल था पर अच्छा स्कूल था प्राइवेट स्कूल के इतनी सुविधा वहाँ नहीं थी पर प्राइवेट स्कूल में पैसा ज़्यादा लगता था इसीलिए मैं नगर के, के स्कूल में रहा पर मुझे बचपन से अच्छे अच्छे टीचर मिले और उनों से मैं बहुत कुछ ज्ञान आदर्श संस्कार लिया और बाद में हाईस्कूल में पिताजी के पहचान होने के कारण दुनिया में तब श्री शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था का जो शिवाजी हाईस्कूल था वो शिवाजी हाईस्कूल में मुझे प्रवेश मिल गया और मैं आठवीं के बाद में अच्छे अच्छे इंग्लिश टीचर भी मुझे मिले और अच्छे इंग्लिश टीचर मिलने के कारण मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्ट बना तो मैं जब हाई स्कूल में जब सर्विस करता था तो वो ज्ञान का फायदा मुझे हुआ और मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से एट्थ स्टैंडर्ड तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही था तो मैंने बच्चों को भी और मेरे जो लौकिक बेटे थे बच्चे उनको भी मैंने बचपन से ही अच्छा अंग्रेजी के बारे में ज्ञान दिया और वही ज्ञान लेकर वो आगे उनका इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया और लड़का एमबीए होके शिरपुर में जॉब कर रहा है लड़की भी बीए इंग्लिश फर्स्ट क्लास थी और वो भी अभी ट्यूशन चला रही है और जो जावई है वो भी क्लासेस है उनके और उनके पिताजी बिल्डर हैं वो भोपाल में रहते हैं और लड़का शिरपुर में कंपनी में ऑफिसर का जॉब कर रहा है और वो अंग्रेजी उनका बचपन से स्ट्रांग होने के कारण आगे जो आज मैं ज्ञान नहीं ले पा रहा हूँ और जो लाइफ में स्ट्रगल हुआ तो उनको वो आगे कुछ भी स्ट्रगल नहीं हुआ और इंग्लिश स्ट्रांग होने के कारण वो भी आगे बढ़ते गए सभी ने उनको सहारा दिया और एक बात विशेष है कि मेरे बच्चों के लिए उनके जो मामा थे जो विकरण शिरपुर विखरण के भदाने परिवार और कोड़ पिंपरी के काटे परिवार तो ये काटे परिवार और साहुन के भदाने परिवार इन्होंने बहुत अच्छा उनके ऊपर बचपन से संस्कार दिया अच्छी पालना दिया इसीलिए मेरे दोनों बच्चे आगे बढ़कर अभी अच्छी जगह पर है सुख शांति में है तो मैं ये काटे परिवार का भी और भदाने परिवार का भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने में जो जिस तरह से नौकरी के बारे में आपने बात बताई शुरुआत में गवर्नमेंट स्कूल में आप नगर पालिका का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें आपने काम किया बाद में फिर आपकी पोस्टिंग जो है बड़े हाई स्कूल में भी हुई और उसके बाद फिर आप अपने परिवार के बारे में सोचा और अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी तरफ आपने ध्यान दिया तो आई आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि स्कूल लाइफ में या नौकरी करते वक्त कौन सी ज्यादा मुश्किलें आती रही एक था स्कूल लाइफ में तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्लेस में होने के कारण ऐसे कोई अड़चन नहीं आई पन खाली इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आते थे कई चीज़ें मेरे पास नहीं रहते थे उदाहरण था एग्जांपल, देखो ड्राइंग जो सब्जेक्ट था चित्रकला तो उसमें वो पेंटिंग के साहित्य ब्रश वो मेरे पास नहीं थे पन लेकिन मैं फ्रेंड के तरफ जाकर उनके उनसे वो चीज़ें मांगकर वो सब्जेक्ट में भी मैं अच्छा रहा या कंपास बॉक्स या कभी कभी गाइड लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे टेक्स्ट बुक ही मैं पढ़कर आगे बढ़ा डायरेक्ट कॉलेज तक और कभी कभी लाइब्रेरी का मैं बहुत यूज़ करता था सब काम छोड़कर जो स्कूल की लाइब्रेरी थी वहाँ फ्री में किताबें पढ़ने को मिलता था तो मैं टाइम निकालकर कर वहाँ जाता था वहाँ वो लाइब्रेरियन की सेवा भी करता था तो वो लाइब्रेरियन मुझे अच्छे अच्छे किताबें भी घर पर पढ़ने के लिए दे देता था तो तो वैसा तो पढ़ाई में ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए लेकिन कॉलेज में जो गैदरिंग वगैरह या अच्छा अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे तो मेरे पास पैसा या अच्छे अच्छे कपड़े न होने के कारण मैं कई बार कार्यक्रम को मिस कर देता था तो वो दुख अभी भी कभी कभी याद करता हूँ कि देखो कॉलेज लाइफ भी और हाईस्कूल लाइफ भी मेरा बहुत साधारण और स्ट्रगल करते गया हूँ तो कभी कभी थोड़ा ये लगता है आदमी को पर जो एम है वो साध्य कर लिया इसीलिए जीवन में मुझे हमेशा सुख शांति मिलती थी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने जीवन काल में कुछ चीजें जो है आपके पास नहीं होती थी लेकिन एडजस्टमेंट करके आप आगे बढ़े और समय के अनुसार फिर सब चीजें जो है अपने आप सेट होने लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सुभाष जी हमारे साथ है सिस्टी प्लस रनिंग में भी हमारे साथ अच्छी तरह से बोल रहे हैं और उनका अनुभव सुन के आप सभी को भी प्रेरणा मिल रहा होगा ऐसी शुभ आशा करता हूँ मैं और चलिए अब वो गया है एक और ब्रेक का टाइम तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रीड मोदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को पर बनाई आई तुम्हें चाहे तो दुनिया बनाई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 तेरी खुदाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने आहे को दुनिया बनाई तो तड़पा होगा मन को बनाकर तूफाए प्यार का मन में छुपा कर कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई काहे को दुनिया बनाई तुझे काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले चातरे मन में समाई गहे को दुनिया बना है को दुनिया बनाई।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 बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को तो दुनिया बनाई तूने, काहे को तो दुनिया बनाई चुके चुके सखियों से वो बातें करना भूल गई मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो गुन रहो मुस्कुराते गुनगुनाते नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं सुभाष जी हमारे साथ है सुभाष सदास्यू सोना हमारे साथ हैं जो सिक्सटी प्लस रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो आइए उनके इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं वैसे उनका जो पूरा जीवन है एक शिक्षक के रूप में उन्होंने पूरा जीवन बिताया है तो बच्चों के साथ खेलना उनके साथ पढ़ना उनको पढ़ाना ये सारी चीजें उनके जीवन में काफी समय तक वो रहें तो मैं चाहूंगा कि जैसे स्कूल टाइम में आप बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों को पिकनिक वगैरह भी कराना होता होगा हर साल कुछ या दो साल में एक बार या साल में हर एक बार जो है पिकनिक का एक स्पॉट होता है क्योंकि स्कूल में हमारा जो है एक पिकनिक ही ऐसा होता था जिसके बारे में हम लोग में इंतजार करते थे जैसे ही विंटर शुरू हो जाता है तो मुझे भी याद आता है कि विंटर में जो है कही कहीं ना कहीं सहल हो जाती थी पिकनिक होता था तो उस पिकनिक के बारे में सोचना हमारा शुरू हो जाता था और कभी कभी कुछ लंबा टूर होता तो उसके लिए जो पैसे इकट्ठे करने होते थे और पिताजी से मांगना होता तो बड़ा दिक्कत हो जाता था लेकिन जो छोटी छोटी जगह पर जाते थे हम लोग जहाँ पर 100 डेढ़ सौ रुपये के खर्च आते थे, थे तो उसमें पिताजी बेचते थे लेकिन जहाँ थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता तो तो उधर मना कर देते थे पिताजी लेकिन फिर भी एक जितने भी सहल हमने किए हैं पिकनिक जो स्कूल के बच्चों के साथ टीचर के साथ वो बड़े ही मज़ेदार रहे तो मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से इस फील्ड में रहें तो बच्चों को घुमाना या फिर आप खुद घूमे हो तो आपके टूरिज़म के बारे में कुछ बातें बताइए आपने रमेश जी बहुत अच्छी जरा याद दिला दिया मुझे देखो मुझे बचपन से ही इधर उधर जाना और दूसरी बात अच्छे अच्छे जो नेचुरल स्पॉट होते हैं तालाब या मंदिर या कोई जंगल का एरिया या अच्छी सिटी तो वहाँ जाने को मुझे शनिवार रविवार मैं जो हमारी पुरानी साइकिल थी पिताजी की वो साइकिल लेकर मैं इधर उधर सैटरडे संडे को घूमता था हमारे दुलिया के पास में ही एक नकाने तालाब नाम का एक अच्छा तालाब है बहुत देखने लायक तालाब है और उसके नज़दीक एक लड़िंग का किला भी है पुराने ज़माने का और दुल्हिया से ज़्यादा करके आजिंडा वेरुड़ या औरंगाबाद ये भी ज़्यादा दूर नहीं है बचपन में पैसे न होने के कारण मैं प्राइमरी जब पढ़ाई कर रहा था तब विशेषता मैं की घूमा जहां मैं जा सकता हूं साइकिल पर लेकिन हाई स्कूल पर फिर मैं पिताजी को बोलता था नहीं मुझे कुछ भी हो मुझे जाना है आजिंडा देखना है वेणु देखना है औरंगाबाद का किला देखना है तो पिताजी भी काट कसर करके माताजी भी उनको हेल्प करती थी थोड़े फार जो माताजी के पैसे बचते थे तो वो पैसे फिर माता पिता इकट्ठा करके वो जो ट्रिप निकालने वाले टीचर रहते थे उनके पास वो दे देते थे और सुभाष को भी आप ट्रिप में लेकर जाओ लेकिन मुझे विशेष करके ठंडी में ये ट्रिप निकलती थी तो मेरे पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं रहते थे तो कई बार मेरे जो दोस्त रहते थे वो घर से ही डबल डबल टिबल टिबल कपड़े लेकर वो मुझे वहाँ ट्रिप में पहनने को देते थे बड़ा दुख होता था और कभी कभी जो खाने के पदार्थ थे वो भी मैं अच्छी तरह से घर से तैयार नहीं होते थे पर वो उमंग गुस्सा था नहीं मुझे ये देखना है वो देखना है तो जो चीज़ें माताजी बना देती थी बस वो चीज़ें लेकर ट्रिप को जाता था तो हाईस्कूल लाइफ में मैंने ये बड़े बड़े जो स्थान है अजिंठा वेरूढ़ औरंगाबाद पुना और फिर बाद में नौकरी को लगने के बाद में मैं जो ट्रिप निकालने वाले शिक्षक थे कमेटी, वो कमेटी में ही मैं सदस्य बना और स्कूल में यानी तीस स्टूडेंट के पीछे एक टीचर का गवर्नमेंट वो पैसा भरते हैं तो मैं हर साल फिर मैं भोपाल को भी ट्रिप निकाल के बच्चों के साथ में गया बॉम्बे भी देखा पुणे भी देखा इतना ही नहीं मैं माउंट आबू में भी हमारे बच्चों को रेलवे से कनेक्शन लेके कंसेशन लेके बॉम्बे से कंसेशन लेके हम बच्चों को माउंट आबू में भी लेकर आए हैं पहले सूरत को स्टॉप किया था फिर बाद में बड़ौदा को एक दिन स्टॉप किया था बड़ौदा भी सभी बच्चों को दिखाया सूरत भी दिखाया फिर बाद में अहमदाबाद भी दिखाया फिर बाद में हम माउंट आबू में आए थे और कई स्थान मुझे ये ट्रिप में जो टीचर लोग रहते थे उनमें मैं सदस्य होने के कारण हर साल मेरा ट्रिप में नंबर लगता था पर मैं बच्चों की बहुत कुछ देखभाल करता था इतनी देखभाल करता था कि बच्चे मुझे बहुत प्यार से वो भी सहकार्य करते थे उनके कुछ प्रॉब्लम आए किसी की तबीयत वगैरह ये हो गई तो मैं मेरे काम छोड़कर बच्चों के तरफ ध्यान देता था और इसीलिए मुझे हमारे जो हेडमास्टर थे वो मुझे हर साल ट्रिप को बच्चों के साथ में भेजते थे और एक बात है ये ट्रिप में प्रवास में जितना ज्ञान मिलता है जितने एक्सपीरियंस आदमी को होता है कई कई प्रॉब्लम आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है जहां अपनी पहचान नहीं होती है वहां भी कम खर्चे में रहने की बच्चों की व्यवस्था कहाँ करना है उनको कौन से जगह पर अच्छा खाना मिलता है ये भी ज्ञान धीरे धीरे हो जाता था और फिर वो जो बच्चे हम लेकर जाते थे उनको कम खर्चे में और अच्छी तरह से उनको सभी कुछ अच्छे अच्छे स्थान में बता देता था तो अभी भी वो स्टूडेंट कभी कभी मिलते हैं कई स्टूडेंट डॉक्टर से इंजीनियर से वकील है कभी मिलते है तो इतना प्यार से गले लगा लेते है पाव पड़ते हैं चूमते हैं तो वो देखकर हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया हमको ना पैसे नहीं मिले पर वो जो स्टूडेंट है आज भी हमारा नाम वो निकालते हैं तो कौन कौन सी और जगह पे गए हैं उसके बारे में बताइए जहाँ पर आप घूमे बच्चों को लेकर तो मैंने बताया माउंट आबू में गए थे भोपाल गए था औरंगाबाद बॉम्बे बॉम्बे में भी हम तीन तीन बार गए घाटकोपर एरिया मरीन ड्राइव एरिया वीटी जो अभी शिवाजी टर्मिनल्स नाम से फेमस है वो एरिया और समुद्र में वो बोटिंग करना वो भी बच्चों को बहुत मजा आते थे हमको भी बहुत मजा आते थे तो वो भी और ताजमहल होटल जो फेमस है अभी भी वो ताजमहल होटल में भी हम दो बार बच्चों को लेकर वो होटल वहां से परमिशन लेकर हमने वो ताजमहल होटल भी हमने भी देखा बच्चों को भी दिखाया तो ऐसे कई स्थान अभी भी याद आ रहे हैं कई स्थान तो हम भूले गए नजदीक के कोई अच्छा स्थान के बारे में बताई जहाँ जो बहुत अच्छा लगा हो और उस प्लेस के बारे में उसकी हर एक चीज को वर्णन कीजिए तो एक जो औरंगाबाद का किला है तो किले में जो हमको जानकारी मिली किले तो में अगर प्रवेश शत्रु पक्ष ने अगर प्रवेश करते थे पहले तो शत्रु पक्ष को अंदर आने के लिए इजी था वो बाहर जाने के लिए उनको बाद में ऐसा टर्न आता था कि वो बाहर नहीं जा सकते थे और बाहर जाने की कोशिश किया तो वो किले के पीछे एक बड़ा तालाब है पुराना और वो तालाब में ही वो जाकर गिरते थे तो तालाब में तो तब से मुझे वो शिवाजी महाराज की जो गोरिल्ला नीति थी तो वो गोरीलाल नीति यानी पहले जो लोग हो गए उन्होंने कितना सोचकर कर वो किले बनाए थे और उनको फाइट देने के लिए उन्होंने अंदर की जो रचना किया था वो देखकर हम भी आश्रम में आ गए कि एंट्री तो कर लेते थे ये विरोधी पार्टी वाले पर लेकिन उनको जाने का रास्ता नहीं था फिर हमारे वो मराठे थोड़े लोग रहते थे पर पीछे से फिर उनके ऊपर आक्रमण करते थे और वो आगे आने को गए तो वो तालाब में गिर जाते थे तो आज भी वो औरंगाबाद का किला का याद है और वो किले के आजू बाजू को मीनार होते हैं अभी तो वो मीनार पर चढ़ने नहीं देते हैं वो बंद कर लिया है पर पहले चढ़ने देते थे और वो मीनार पर ऊपर जाकर ऊपर से हमारी वो कार वो नीचे के लोग बहुत छोटे छोटे दिखते थे वो मीनार पर भी जब तक वो खिड़की नहीं आती है कई स्टेप चढ़ने के बाद में तो वो अंधेरे में चढ़ने में बहुत मजा आती थी बच्चों के साथ में तो ये जो किले है रायगढ़ का किला सिंधु दुर्ग का किला तो ये किले देखकर सही में ऐसा लगता है कि पहले आर्किटेक्चर ना इंजीनियर थे ना उनको ज्ञान था अभी भी वो किले मजबूत है और अभी भी वो पुराना बंद काम अच्छा है तो वो किले देखकर बहुत अचंबित होते थे तो अभी भी कभी कभी चांस मिलता है तो ये अजींटा बेरू ये औरंगाबाद सिंधु दुर्ग रायगढ़ ये किला देखने में मैं खुद होके जाता ही हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने टूरिज्म के बारे में पिकनिक स्पॉट्स के बारे में बच्चों के साथ जो आपने अलग अलग साल जो है हर साल अलग अलग जगह पे आप जाते थे तो भोपाल औरंगाबाद और मुंबई और आबू राजस्थान वगैरह इन जगह पे गए और उसमें खास जो किले हैं जो आपको याद है अजंता अरोरा के उसके बारे में आपने जिक्र किया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि आप बैठे बैठे जो हैं अलग अलग जगह को सुभाष भाई ने जिस तरह से बताया उन जगह को मन से देख रहे होंगे तो चलिए आपकी जो खुशी है और बढ़ाते हैं एक खूबसूरत गाना के साथ आगे बढ़ते हैं आप सुना है रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कर रहो तू ही, फकीर, तू ही तू तो ही है साईं तू तो ही है साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ तेरे हजारों हाथ साईं नाथ तेरे हजारों हाथ जिस जिसने तेरा नाम लिया जिस जिसने तेरा नाम लिया तू हो लिया उसके सात कित देखूं तो तू लागे कन्हैया उत देखूं तो दुर्गा मैया इित देखूं तो कित देखूं तो तू लागे कन्हैया उत देखूं तो दुर्गा मैया नानक की मुस्लि शान मोहम्मद भी है मुख पर शान मोहम्मद भी है मुख पर साइनाथ साइनाथ साईनाथ तेरे मजारों है तू माल गौतम वाल तुझ उजाला नमस्कार आप सुनडाई रेडी नाइनटी पॉइंट फोर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सुभाष सदाशिव सोनौने हमारे साथ हैं चिस्टी प्लस रनिंग में हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और आशा करता हूं आप उनकी बातें सुनकर कहीं न कहीं खो जा रहे होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे तो चलिए आपकी खुशी को और बढ़ाते हैं फिर से एक बार फिर से एक बार सुभाष जी का स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और उन्ही से जानेंगे हमारे जीवन में कई चीजें हम लोग पढ़ते है जैसे आप शिक्षक रहे हैं तो काफी चीजें जो है अपने पढ़ी होगी और इतिहास में जैसे कि हम लोग बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को देखते हैं टीचर्स को देखते हैं तो इनमें से कौन व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों लगता है उसके बारे में बताइए थैंक यू रमेश जी एक बात मुझे अभी भी याद है जो हाई स्कूल लेवल पर जो जिनका मैंने पहले नाम लिया कि एक जोग्रफी के जो टीचर थे श्रीयु टी पी महाले सर तो वो टीचर कभी भी क्लास में आज तक वो कभी चेयर पर नहीं बैठे जब भी वो टीचिंग करते थे तो वो स्टैंडिंग रहकर ही पूरा ताश भर टीचिंग करते थे और वो ज़्यादा कर कर मॉडल्स और नैप या हर प्रकार के जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर पिक्चर लेकर वो समझाते थे तो उनका ज्ञान मुझे इतना फिट हो गया और उनका बोलने के स्टाइल और नम्रता इतना अच्छा था जैसे श्रीयु के जी पाटिल जो हिस्ट्री सिखाते थे वो भी उनका जो स्किल था तो हम क्लास में मंत्रमुग्ध हो जाते थे और वो कभी भी हाथ में किताब लेकर कभी भी नहीं पढ़ाया उन्होंने पर उनके जो बोल थे वो पूरे किताबों से भी ज़्यादा जानकारी वो उनके वो पास में थी और कई कई ऐसे आदर्शवादी जो टीचर मिले मुझे जिनके कारण मैं कितने भी प्रॉब्लम आए तो भी मैं वो सॉल्व करते गया और अभी भी वो मेरे प्रेरणा स्त्रोत्र है वैसे तो माता पिता के आदर्श काट सात्विकता ये जो उनके अंदर गुण देखे वो गुण से भी मैं प्रभावित रहा हूँ और कई कई रिलेटिव जिन्होंने मुझे बचपन में मदद किया पढ़ाई में मदद किया और दूसरी बात मेरे जो ससुराल वाले थे शिरपुर विखरन के बधाने परिवार या कोल पिंपरी के कांटे परिवार और हमारा गरताड़ के सोनौने परिवार शिरपुर गरताड़ के सोनौने परिवार इन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया जिनके कारण मैं आगे बढ़ा और आगे का जीवन में अच्छी तरह से अभी बिता रहा हूं और सभी ने जो भी मुझे कहा था तो उनका भी नाम मैं अभी रोशन कर रहा हूं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिनके साथ आपका समय बीता है और जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनके बारे में आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी जो चीज़ें हैं आती जाती रहती हैं और सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन कह सकते हैं प्रेरणा जो मिलता है हमें अपने माता पिता से और अपने शिक्षक गणों से इसके साथ में इतिहास के पन्नों में जो विशेष बातें होती हैं पढ़ाई के समय में हिस्ट्री जोग्राफी आपने पढ़ी होगी या बच्चों को पढ़ाया होगा उनमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में बताइए रमेश मुझे एक थोड़ा मैं जब एथ स्टैंड को था तो इंग्लिश सब्जेक्ट में मुझे अभी भी वो स्टोरी याद है नो वन कैन प्लीज एवरीबडी हम सभी को खुश नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमारा अंतर्मन जो कहता है उसके अनुसार आप आगे बढ़ो और दूसरी एक बात ये एक है कि जब हमने कॉलेज लाइफ पर रॉबर्ट फ्रॉस की एक पोएम जो मुझे अभी भी याद है जिनकी लाइन है द वूड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रमिस् टू कीप एंड माइल्ड टू गो बिफोर आई स्लीप तो जो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सका हूँ विदेश को भी जाने की इच्छा थी बच्चों को भी आगे भाई मैं नहीं गया तो गया पर बच्चों को भी विदेश में मेरा बचपन से ध्येय था पर वो मैं पूरा नहीं कर पाया पर लेकिन ये जो लाइन रॉबर्ट फ्रॉस और जो स्टोरी मैंने बताई कि लाइफ में आप तो सभी को खुश नहीं कर पाते हैं और सभी तो चीजें आपको नहीं मिल सकती है तो आंतरमन जो कहता है उसके अनुसार आप आगे बढ़ो जिस तरह कई जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं सुभाष चंद्र बोस हैं महात्मा गांधी हैं कई लोगों को रामायण के राम हैं अभी कई महान लोगों को जिंदगी में बहुत कष्ट करना पड़ा और उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम आया तो हम तो कुछ भी नहीं है तो उनका भी प्रभाव मुझे बचपन में हमने तब में तो हाई स्कूल में था जब रामायण महाभारत की सीरियल चल रही थी तो वो भी हमने टीवी पर देखा हमारे घर में तो टीवी नहीं था रेडियो भी नहीं था जब तक मैं बड़ा हुआ तब रेडियो भी नहीं था टीवी भी नहीं था जब मैं खुद नौकरी को लगा तब मेरे पास रेडियो टीवी आया पर ये जो रामायण में आजू बाजू को लोगों के घर पर जाकर देखता था महाभारत सीरियल देखता था ये और एक बात आया पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पहले एक सीरियल थी आ, आ, ओ भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो वो जो था वो भी सीरियल इतनी मेरे मन में पक्की हो गई कि जो भी महान लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ हम तो कुछ भी नहीं तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो प्रॉब्लम आएंगे लेकिन आप सॉल्व करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ तो ये टीवी के सीरियल किताबों में हमने जो भी कहानी पढ़ी थी और एक छोटेपन की कहानी याद आ रही है कि एक लकड़ी तोड़ने वाला था लकड़ी तोड़ने वाला तो वो लकड़ी तोड़ते तोड़ते उसकी जो लकड़ी तोड़ने का साधन होता है कुराड़ वो कुराड़ उसकी नीचे एक कुआ था वो कुआ में गिर गई तो वो बहुत दुखित हो गया और भगवान की याद करने लगा तो उसका दुख देखकर और उसकी भक्ति देखकर खुद भगवान आए और भगवान ने कुए में से पहले सोने की कुरहाड़ निकाली उसके हाथ में दिया कि ये कुरहाड़ आपकी है क्या वो बोले नहीं भगवान जी ये मेरी नहीं है फिर चांदी की कुरहाड़ निकाला फिर भगवान ने वो लाकूर तोड़ा को पूछा ये आपकी है क्या ले लो वो बोला नहीं है फिर बाद में उसका जो ओरिजिनल लोहे की कुरहाड़ थी वो निकाला और उसको दिया तो वो बहुत खुश हो गया और तो भगवान बोले देखो ये लालची नहीं है और लाइफ में हमेशा कष्ट से आगे बढ़ रहा है तो भी उसको मैंने सोने की चांदी की कुराड़ दिया लिया नहीं और लोहे की कुराड़ लिया तो आपने पास जो भी साधन है बस वही साधन के ऊपर हमने उसमें सेटिस्फेक्शन लेकर आगे बढ़ना है तो ऐसे कई कई संस्कार स्टोरी से मुझे बचपन से ही मिल गया और वही संस्कार मुझे अभी भी याद आते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रेरणादायी स्टोरी आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी अच्छा फील हो रहा होगा और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने जीवन के खास अनुभव हमारे साथ सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आपने सुनाए तो सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आने के लिए आपका सुभाष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आरजे रमेश जी और जितने भी आरजे भाई बहने है रेडियो मधुबन के इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका इतना बड़ा जो रंगमंच है उस पर मैं आपके साथ में जो मैंने सलामे ज़िंदगी में मुलाकात दिया तो मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरा आपने सम्मान करके मुझे जो चांद दिया तो रमेश भाई जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शुक्रिया करता हूँ और ऐसा ही आपसे हमको प्रेम मिले और हम भी आगे बढ़ते जाए और मेरे से जितना हो सके समाज को भी मैं आगे लाते जाऊँगा ये दो शब्द बोलकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ ओके okay, शुभाजी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ सलामी जिंदगी में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो मैं कूंगा कि जो भी बातें आपको सुभाष भाई की अच्छी लगी हो तो जरूर उससे प्रेरणा ले और अपने जीवन में सफलता पाए ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे और सुभाष जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है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 तेरा दर है तेरा दर है, दया का सब मजहब भरते हैं हरा दर पावन पाप साईनाथ साईनाथ के हजारों हाथ साईनाथ के हजारों हाथ तेरा मंदिर सब कम दीना तो भी आए सीखे जीना। हजारों हाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ जिस जिसने तेरा नाम लिया जिस जिसने तेरा नाम लिया तू हो लिया उसके साथ साईनाथ साई